ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय तीस आध्यात्मिक अनुभूतियों की सत्यता आधुनिक संशय जब हम आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में सोचते हैं तो यह प्रश्न उठता है क्या ये अनुभूतियाँ सत्य हैं मैं न्यूयॉर्क के एक पादरी को जानता था एक दिन जब उसने अपनी कन्या से किसी आध्यात्मिक विषय के बारे में कहा तो उसने अचंभित होकर पूछा पिताजी क्या यह सत्य है या आप केवल उपदेश दे रहे हैं हम कई प्रकार के आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में सुनते हैं और हमें सदा हैरानी होती है कि क्या यह सत्य है कुछ ऐसे संशयवादी होते हैं जो सभी बातों को तर्क द्वारा उड़ा देना चाहते हैं ऐसे यथार्थवादी भी हैं जो यह मानते हैं कि ये सारी अनुभूतियाँ अत्यधिक उत्तेजित स्नाओं के कारण होती है विलियम जेम्स इनमें से कुछ को नेडिकल मटेरियलिस्ट्स या आयुर्वेदिक भौतिकवादी कहा करते थे इनमें से एक ने एक महान साधक के बारे में कहा कि उसे इसलिए दर्शन होते थे क्योंकि उसमें यौन विकार था दूसरे की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हिस्टीरिया रोग की कारण थी उसके अनुसार केवल एक मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ति ही संसार की रीत से अपने को अलग करके चेतना के भिन्न स्तर तक पहुंचना चाहता है जब श्री रामकृष्ण कठोर साधना कर रहे थे तब बहुत से लोग उन्हें मनोविकार ग्रस्त समझते थे अपने अनेक गुरुओं में से एक भैरवी ब्राह्मणी से मुलाकात होने पर उन्होंने लोगों की उनके संबंध में मान्यता के बारे में उनसे कहा इसके उत्तर में ब्राह्मणी जो स्वयं एक उन्नत साधिका थी ने कहा सुनो संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए पागल है अंतर केवल इतना है कि तुम भगवान के लिए पागल हो अन्य लोग सांसारिक वस्तुओं के लिए पागल हैं हिस्टेरियाग्रस्त रोगी और एक सच्चे साधक के बीच जिसने एक नई दृष्टि एक दिव्य दृष्टि प्राप्त की है बड़ा अंतर है प्रोफेसर विलियम जेम्स अपनी पुस्तक वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में बताते हैं कि सच्ची धार्मिक अनुभूतियां हमारे सामान्य जीवन से गहरे चेतन धरातल से पैदा होती है और उनका कथन है कि योगाभ्यास योगा योगाभ्यास के द्वारा अलौकिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है योग हमारे चेतन मन का अति चेतन के साथ सहयोग करने में सहायक होता है योगी स्थूल देह संबंधित जीवन की बाधाओं का अतिक्रमण करना जानता है तथा वह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जिसमें वह परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है वैज्ञानिकों का धार्मिक आदर्शों के प्रति विरोध घट रहा है ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक हैं जो आध्यात्मिक अनुभूतियों के एक स्तर को स्वीकार करने लगे हैं जिसका अंकन प्रयोगशाला की सामान्य पद्धति से नहीं किया जा सकता बहुत से वैज्ञानिकों ने अनुभवमूलक विज्ञान की सीमाओं का अनुभव किया है तथा वे इंद्रिया के सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपायों की खोज में लगे हैं विश्व के महान अनुभूति संपन्न संतों की रचनाओं के प्रति नवीन रुचि पैदा हुई है विश्व के धर्मों के अनुभूति संपन्न साधकों की अनुभूतियाँ इतनी अधिक प्रमाणिक है कि उन्हें आसानी से मनोकल्पना कहकर नकारा नहीं जा सकता सदियों से प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों प्रदेशों में अनेक महान ऋषि हो गए हैं इनमें से कुछ को उच्चतम आध्यात्मिक आलोक प्राप्त हुआ था परंपरागत धर्म कुछ प्रारंभिक क्रिया अनुष्ठानों तक ही सीमित रहते हैं ईसाई धर्म का प्रारंभिक अनुष्ठान बपतिस्मा है अब बपतिस्मा की बहुत सी व्याख्याएं हैं एक संप्रदाय की मान्यता है कि जब तक व्यक्ति पानी ने पूरा नहीं डूबे तब तक उसका त्राण नहीं हो सकता दूसरा संप्रदाय मानता है कि पवित्र जल से कपास पर क्रास का आकार बनाने से व्यक्ति को उतनी ही पवित्रता का बोझ हो सकता है अन्य दूसरे लोग आंतरिक पवित्रता पर बल देते हैं और बाह्य व की किंचित मात्र आवश्यकता अनुभव नहीं करते चीन में एक बार एक ईसाई मिशनरी समागम हुआ जिसमें बपिस्ट्स समुदाय का एक व्यक्ति बोला उसके बाद मेथोडिस्ट और अंत में एक अंग्रेज स्क्वेरा एक चीनी ने दूसरे से पूछा इनमें से प्रत्येक ईसाई हमें एक पृथक सिद्धांत बता रहा है क्या तुम इसका अंतर मुझे समझा सकते हो मैं नहीं सोचता कि इनमें कोई अंतर है उसके मित्र ने उत्तर दिया केवल किसी में बहुत सफाई है दूसरे में कम सफाई और किसी में कोई सफाई नहीं है धर्म के बाह्य लक्षणों के सामान्य भेदों को इतना अधिक महत्व देना धर्मांधता है जिसने एक दूसरे के विरोधी नाना संप्रदायों की सृष्टि की है संप्रदायों के बदले हमें सच्चे साधकों का अवलोकन करना चाहिए जिन्होंने साधना द्वारा चरम सत्य का साक्षात्कार किया है तथा उसे अपने जीवन में उतारा है श्री रामकृष्ण कहा करते थे किसी ने दूध के संबंध में सुनाभर है किसी ने दूध को देखा है और किसी ने दूध को पिया है वह जिसने उसके बारे में सिर्फ सुना पर है अज्ञानी है वह जिसने उसे देखा है ज्ञानी है किंतु जिसने उसे पिया है वह विशेष ज्ञान विज्ञान रखता है उसे उसका सर्वांग अर्थात संपूर्ण ज्ञान हुआ है महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है एक महाविद्यालन छात्र के रूप में नरेंद्र ने जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुआ ईश्वर में विश्वास खो दिया था वह अनेक धार्मिक नेताओं के पास गया और उनसे पूछा कि क्या उन उनमें से किसी ने ईश्वर को देखा है उनका साक्षात्कार किया है अंत में भाग्य उन्हें महान आधुनिक ऋषि और अवतार श्री रामकृष्ण के निकट लाया महाविद्यालय के इस युवा छात्र ने सन से सीधा प्रश्न किया वह था महाशय क्या आपने ईश्वर को को देखा देखा है? है। भर भी हिचके बिना तथा सत्य की शक्ति से प्रत्येक शब्द के साथ संत उत्तर दिया। हाँ, मैंने उसे देखा है। उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ केवल इससे और अधिक इस पटोतर रूप में नरेंद्र के दूसरी बार आगमन पर श्री रामकृष्ण ने महान आध्यात्मिक शुदा की ज्वाला से व्याकुल और व्यग्र युवक को प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभूति का आस्वादन प्रदान करने का निश्चय किया श्री रामकृष्ण के रहस्यमय स्पर्श से शिष्य को तत्काल एक अद्भुत अनुभूति हुई उसने देखा कि सभी वस्तुओं सहित वह कक्ष चारों ओर घूमता हुआ शून्य में विलीन हो रहा है जिसमें वह स्वयं भी विलीन होने वाला है ऐसे अनुभव से अनभिज्ञ होने के कारण वह चिल्ला उठा ओह आप मुझे यह क्या कर रहे हैं घर पर मेरे माता पिता हैं श्री रामकृष्ण मुस्कुराते हुए से तत्काल सामान्य चेतना के स्तर पर ले आए शीघ्र ही नरेंद्र श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार साधना करने लगा और कालांतर में उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति निर्विकल्प समाधि सहित असंख्य दर्शन और अनुभूतियां लाभ कर धन्य हुआ था वर्षों बाद स्वामी विवेकानंद के रूप में उसने अपने अनुयायियों से कहा था जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो उन्हें यह करने का क्या अधिकार है कि मैं आत्मा या ईश्वर हूँ यदि ईश्वर है तो उसका साक्षात्कार करना होगा यदि आत्मा नामक कोई चीज़ है तो उसकी उपलब्धि करनी होगी अन्यथा विश्वास न करना ही भला ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है एक और आज के विद्वान कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है ये धर्म दर्शन और एक परम पुरुष का अनुसंधान ये सब निष्फल है और दूसरी ओर जो अर्थशिक्षित है उसका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मंगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियाँ हैं यदि तो लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो वे सत्य और नीतिपरायण बनेंगे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 और सारी वक्रता सीधी हो जाती है हे अमृत के पुत्रों हे दिव्य धाम के निवासियों सुनो मैंने अज्ञानांधकार से आलोक में जाने का रास्ता पा लिया है जो समस्तम से पार है उसको जानने पर ही वहां जाया जा सकता है मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है